तुम बिन राम कवन सौ कहिए तुम बिन राम कवन सौ कहिए लागी चोट बहुत दुख सही तुम बीन राम कौन सो कहिए लागी चोट बहुत दुख सेद जीव बिरह के भाले <coughs> बेधो जीव बिरह के भाले रात दिवस मेरे उरसाले, बेधो जीव बिरह के भाले रात दिवस में रेऊ को जाने मेरे तन के पीरा को जाने मेरे तन का पीरा सतगुरु साबद वही गयो शरीरा सतगुरु साब गई गयो शरीरा तुमसे बेद न हम सारोगी तुम सो हम सारोगी उपजी उपजीविथा कैसे जीव भी होगी उपजी व्यथा कैसे जीव भी होगी निस्वासर शर मोही चितवत जाई निस्वासर शर चितवत जाई अजहू नई मिले रामराई रई अजहू नई मिले रामराई रई कहत कबीर हाम को दुख भारी कह कबीर हाम को दुख भारी बिन दरसाना क्यों जीवही मुरारी बिन दरसान क्यों जीवही मुरारी तुम बिन राम कवन सो कहिए तुम बिन राम कवन सो कहिए लागी चोट बहुत दुख सही अच्छी बात है तुम बिन राम कौन सो कहिए जीवात्मा साधक का कहना है कि हे सतगुरु आपके दर्शन के बिना क्या क्या दुख हमने नहीं सहा कैसे कहें आपके दर्शन के बिना कौन कौन सा दुख मैंने झेला उसको कैसे कहें अर्थात जब किसी स्त्री का कोई पति प्रदेश चला जाए या कहीं अन्यत्र चला जाए ज़्यादा दिनों के लिए चला जाए और यदि वो प्रेम करता है उससे तो जो प्रेम नहीं करता वो चला जाए तो बल्कि ठीक रहता है इसलिए कि वह चला गया कम से कम शराबी रहा रोज मारे पी के तो वो दूर चल जाए तो कहीं जान बचल बा कम से कम मार तना खाए के पड़े के बाद इतना तो सुविधा है लेकिन यदि प्रेमी चला जाए तब तो भाई दिक्कत हो जाएगी है ना ये ये दुख है तो सतगुरु तो सबका प्रेमी होता है वो तो सबका प्रेमी है चाहे वो कोई भी जीव हो तो उसका न होना तो दुखदायी जाए हो ही जाएगा तमाम कष्ट हो जाते तो तुम बिना रामकवल सो कहिए लागी चूट बहुत दुख से ये कि हे सतगुरु आपके बिना मैंने क्या क्या दुख सहा इसको कैसे कहें बेधे जीव विरह के भाले रात दिवस मेरे उर साले करें आपके अलगाव का जो दुख था जो विरह था वो तो हमारे हृदय में भाला की भाँत चुभता था हृदय में भाले भाला भाला की भाँत चुभता बेदे जीव विरह के भाले रात दिवस मेरे और साले एकदम भाला के समान मेरे हृदय में भेदता ही रहता है चोट पहुंचाता ही रहता वो वह वियोग का दो ये चीज रही ये सच्चे विरह सच्चे जिज्ञासु सच्चे साखों के अंदर ऐसा होता है संसारियों में तो कोई पता नहीं कि हम अलग हैं कि विलग हैं ये कुछ भी पता नहीं क्योंकि वह संसार को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं तो उन्हें इस विरह का कहां से एहसास होगा सबको ये एहसास नहीं हो पाता है उनकी सीढ़ी तो उल्टी हुई है और वो उलट में ही इसी को सब कुछ मान बैठे हैं इसलिए उनको इस परमात्मा उस अपने देश उस अपने सुने प्रदेश का एहसास ही नहीं वो पाता है न उसके जानने की इच्छा ही जागृत है उनकी और वो जागरण भी होगा कैसे जब तो संदुरु के शरण में जाएंगे उसमें श्रद्धा विश्वास रखेंगे तभी तो जागरण होगा और जब जागरण होगा तभी चल पाएंगे यही कारण है कि वो बार बार इधर ही जन्मते हैं और मरते रहते हैं चौरासी तो लाख जुनि में आगे कह भी देते हैं कि को जाने मेरे तन का पीरा आ सदगुरु सबद गये हो शरीर अब कह रहे हैं कि बस सदगुरु का सब इस हमारे दुख के बारे में कौन जान सकता है अब वो तो कहा है ना कि ऊ का जाने पीर पराई और आ जाके पैर न फटी व्यवाही जिसके पैर में यदि व्यवहार कभी नहीं फटी हो तो व्यवहार फटने के बाद क्या दर्द होता है ये दूसरा कैसे जान पाएगा अर्थात जिसे उस परमात्मा के बिछो अलगाव का एहसास ही नहीं हुआ हो तो वो एक संत अर्थात साधकों या जिज्ञास के बिरह को कैसे जान सकता है कि नहीं इसमें भी कष्ट होता है इसमें भी बिरह भी होता है ये बात को कह रहे हैं कि को जाने मेरे तन का पीड़ा मेरे इस शरीर मेरे तन की पीड़ा को कौन जान सकता है सदगुरु शब्द वही गयो शरीरा ये सदगुरु के शब्द तो बाण की तरह लगते हैं क्योंकि वो कहानी कभी सामने कि ज्ञानी मारत ज्ञान से व्याधा मारत तीर आ सदगुरु मारत शब्द से सालत सकल से ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से किसी बात को किसी को मार देता है व्याधा जो है बहेलिया है बंदूक और तीर से मारेगा और सदगुरु तो सत्य से सत्य शब्दों से मार देता है भाई सत्य का बाण यदि लग जाए तो आदमी सत की तरफ चल दे तो सत तक पहुंच भी जाएगा लेकिन यहाँ तो बाण लग भी नहीं पाता है इसलिए कि कितनों पत्थर हृदय यदि है तो उस पर बाण नहीं लगता बाण वही पत्थर पर का मारना चोखो तीर नशा है पत्थर पर कितनों नोकिला बाढ़ मरवा मुर जाएगी तो जो कुसंस्कारी है अति कुसंस्कारी है पत्थर दिल है काम क्रोध लोग वो मदमसर ही जिसका जिसको प्रिय है तो उनको बाण मान मारने पर नहीं लग पाता है क्योंकि तो उसके संस्कार ही वैसे नहीं है पत्थर दिल है नहीं लग पाता है आ जिनको लग गया जो थोड़ा सात्विक है अच्छे विचार के और वो जागरण हो गया वो पीर समझ में आ गई तो इस मार्ग पर यदि चलेंगे तो ज़रूर मंजिल मिलेगी हाँ तो तुमसे वैद्य न हमसा रोगी उपजी विरथा कैसे जीवें बिओगी अंत में कहते हैं कि हे सदगुरु आपके जैसा न कोई वैद्य है और न मेरे जैसा कोई रोगी बिल्कुल सही कहा नहीं सदगुरु वैद्य मेरा भी नहीं कही कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सवलिया हो कही है न तो यह पीर यह मिलन का जो बिछे का जो दुख है वो तब मिटता है जब सदगुरु भी वैद्य मिले जब प्रीतम मिल जाए सदगुरूपी वैध मिले मिल जाएगा तो यह दूर हो जाएगी पी, क्योंकि अब मिलेगा कब जहाँ मन नहीं होगा मन एक बीमारी है ध्यान उसकी है औषधि मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा लेकिन यहाँ तो मन बीमारी को ही लोग पाले रखते हैं कि बस यह सही है अब बीमारी संगम लगल पाए तो कहाँ शांति हुई इसलिए कहते हैं कि तुमसे वैद्य हमसे रोगी उपजी विथा कैसे जियो बेगी कतों की एक बात को लेकर हमारे अंदर व्यथा बड़ी बेचैनी है बड़ी बेसब्री है मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ अब इसको यह भी अर्थात जो अभी मिलन प्राप्त नहीं है विरहनी है विरह में है वो कैसे जिए जीते तो नहीं बनता है ऐसा कह रहे निस्वासर मुझे चितवत जाई अजहुन आई मिले रामराई और निस्वासर दिन रात तो मैं आपका ख्याल ही करते रहता चितवत देखती रहता अजहुन आई मिले रामराई अभी आज तक आप आकर मिले नहीं तो अभी एक भजन में आया था कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता न मिला है न मिलेगा चाहे वो लाख कोशिश करे, जो भी और उसको कोई छीन भी नहीं सकता जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है ये भी बात है उसको कोई चाहे कि हम छीन ले तो नहीं छीन सकता है क्योंकि उसके प्रारम्भ में तो इसलिए इन्होंने कहा कि निस्वासर मुहिचित जाय जब न आय मिले रम अभी भी आज आकर नहीं मिले तो कोई चीज वही चीज है कि जब समय आ जाएगा पात्रता हासिल हो जाएगी तो मिल जाएगा तो मिला ही है कोई दूर थोड़ी कहीं से आकर मिलना है बस हो जाएगा कहत कबीर हमको दुख भारी बिन दर्शन क्यों जीव ही मुला हाँ तो कह रहे तो कि कहत कबीर हमको जो गुब्बारी कबीर साहब कह तू कि भाई हमको तो बहुत बड़ा दुख है आपके दर्शन के बिना ही मुरारी मुरारी का मतलब बोला मुर नाम एक राक्षस था उसको भगवान कृष्ण ने मारा था इसलिए उनको मुरारी कहा गया और यहाँ ये यह छोटे राक्षस हैं काम करो तो लोग मो मद मस्तर जो मारता है वो मुरारी हो गया अर्थात सजगुर सदगुरु ही मुरारी है ये चीज़ हो गया हे सदगुरु हे परमात्मा आपके बिना मैं कैसे आपके दर्शन के बिना तो मैं कैसे जीव बेसैन है बेसब्र यही स्थिति है और इतना ही चाहिए भी जब तक इतनी बेसब्री ना आ जाए तब तक कैसे होगा वो शुक्रात वाली दशा तो है तो वही चीज़ है ठीक ठीक